नमस्कार मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है शंकर पुणु तांबेकर की कहानी आम आदमी बैक नाव चली जा रही थी में नाविक ने कहा नाव में बोझ ज़्यादा है। अरे कोई एक आदमी कम कम कम हो हो हो जाए जाए जाए? तो तो तो तो अच्छा, नहीं तो नाव डूब जाएगी। अब कम हो जाए तो कौन कई लोग तैरना तो नहीं जानते थे जो जानते थे उनके लिए भी तैरकर पार जाना खेल नहीं था नाव में सभी प्रकार के लोग थे डॉक्टर अफसर वकील व्यापारी उद्योगपति पुजारी नेता के अलावा आम आदमी भी डॉक्टर वकील व्यापारी ये सब चाहते थे कि आम आदमी पानी में कूद जाए अरे वो तैरकर कहीं भी पार जा सकता है हम नहीं उन्होंने आम आदमी से कूद जाने को कहा उसने मना कर दिया बोला मैं जब डूबने को हो जाता हूं तो आप में से कौन मेरी मदद को दौड़ता है अब मैं आपकी बात क्यों मानू आम आदमी काफी मनाने के बाद भी नहीं माना तो ये सब लोग मिलकर नेता के पास गए जो इन सब से अलग एक तरफ बैठा हुआ था इन्होंने सब कुछ नेता को सुनाने के बाद कहा अगर आम आदमी हमारी बात नहीं मानेगा तो हम उसे पकड़कर नदी में फेंक देंगे नेता ने कहा ना ऐसा ना ना ना ना, करना बड़ी भूल होगी आम आदमी के साथ अन्याय होगा मैं देखता हूं उसे मैं भाषण देता हूं तुम लोग भी उसके साथ सुनो नेता ने जोशीला भाषण आरंभ किया जिसमें राष्ट्र देश इतिहास परंपरा की गाथा गाते हुए देश के लिए बलि चढ़ जाने के आह्वान में हाथ ऊंचा करके कहा हम मर मिटेंगे लेकिन अपनी नैया नहीं डूबने देंगे नहीं डूबने देंगे नहीं डूबने देंगे ये सब सुनकर आम आदमी इतना जोश में आया कि वो खुद नदी में कूद पड़ा धन्यवाद